सूरज उगता है और हम मान लेते रात वो मानना बड़ा ठीक है एक रात को बाहर है जुम्म जाती लेकिन एक रात भीतर भी है जो किसी सूरज के उगने की कभी नहीं रात के अंधेरे में भी हम दिया जला लेते हैं और बोझते प्रकाशित हो गया लेकिन एक अंधेरा ऐसा भी है जहाँ हम कभी कोई दिया, थे जला थे कभी दिया नहीं जलाते और जहाँ कभी कोई प्रकाश नहीं होता। लेकिन शायद उस अंधेरे का ही हमें कोई पता नहीं और जब तक उस अंधेरे का पता न हो तब तक प्रकाश की आकांक्षा भी कैसे पैदा हो सकती है तो के किसी रिश्ते ने उया है परमात्मा को प्रार्थना की मुझे मृत्यु से अमृत की ओर अंधेरे से प्रकाश की ओर ये प्रार्थना हमने भी सुनी और ये भी हो सकता है कि ये प्रार्थना किन्हीं क्षणों में हमने भी की है लेकिन जिन्हें ये भी पता नहीं कि किस अंधेरे को मिटाने है उनके प्रकाश के लिए की गई प्रार्थना का क्या अर्थ हो है हम एक ही अंधेरे से परिचित थे जिसे मिटाने के लिए किसी परमात्मा की कोई जरूरत नहीं आदमी काफी अंधेरा हमारे भीतर भी कोई अंधेरा है इसका हमें पता ही नहीं और जिस दिन भीतर के अंधेरे का पता चल जाए उस दिन रोआ रोआ ऐसी प्रार्थना करने लगती है कि कैसे अंधेरे से बाहर जाऊं जैसे हम किसी को पानी में डुबा दें, सुना मैंने एक पकेट था सुबह सुबह स्नान करने नदी की तरफ जा रास्ते में एक आदमी मिला और उसने पूछा कि ईश्वर है ईश्वर कहाँ है ईश्वर कैसा है परिद्र का मैं स्नान करने जाता हूं अच्छा हो कि तुम भी मेरे साथ चलो हो सकता है स्नान करने में भी तुम्हें जवाब भी दे दूस आदमी ने सोचा है स्नान करने से ईश्वर के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब कैसे मिलेगा लेकिन जानने के लिए फकीर के साथ आएगा वे नदी पर पहुंचे परी भी स्नान करने लगा वो आदमी भी स्नान करने लगा उस आदमी ने दुख के लिए है और परी में उसके गर्दन पानी के भीतर पकड़ परी मजबूत आदमी थे, वो जिज्ञासु बड़ी मुश्किल में पड़ गया उसके प्राण एक ही आकांशा कर रहे हैं कैसे बाहर निकल जाऊं कैसे जान लू श्वास ले लू कैसे बाहर निकलू सारा रोआ रुआ तड़कने लगा है परी मजबूत आदमी है वो उसे पानी में दबाए चला गया है। बड़ी बड़ी मुश्किल, मुश्किल से बात बाहर निकला है तो परि पर पड़ा है कि तो मैंने पूछा था ईश्वर कां और तुम मेरे कांजिए देते हो मैं सोचा था कि किसी सन्यासी के पास जाता रहा हूँ किसी हथियारों कि के पास नहीं कि तुमने क्या किया परिजन कहा ये बात पीछे कर लेंगे अभी मुझे कुछ और पूछना है जब तुम पानी के भीतर थे तो तुम्हारे मन में कितने सवाल थे आदमी ने का सवाल ने पूछा कितने विचार थे उस आदमी ने का विचार, न कोई विचार था न कोई सवाल एक श्वास फिर तो वो ख्याल भी मिट गया फिर तो सारे एक से कि कैसे श्वास मिले फिर मुझे पता भी नहीं की श्वास चाहिए थी फिर मैं ऊपर उठ रहा था सारी ताकत लगा रहा था बाहर निकलने के लिए लेकिन ये भी चेतन नहीं था ये भी हो रहा था ये भी मैं नहीं कर रहा परि बेटा परमात्मा को तो ऐसे ही पुकार हो गए उस दिन पूछने की जरूरत नहीं रहेगी परमात्मा कहा हमने भी बहुत बार प्रार्थना की हो, प्रकाश की तरफ कौन हम जाना चाहता है लेकिन अंधेरे का अनुभव ही हमें नहीं और अंधेरे का अनुभव ना हो तो प्राण प्याग से भरते रहेंगे तो हम प्रकाश की तरफ कैसे चले जाएं? सिर्फ प्रार्थना झूठी हो जाती है जिस प्रार्थना के पीछे व्यास न हो उससे तो ज्यादा असत्य प्रार्थना कोई नहीं है। हमारी सारी प्रार्थनाएं झूठी हो जाती है। और ज्ञान पाने के हमारा सारी चेष्टाएं उस क्रम भी व्यर्ग हो जाते हैं क्योंकि अज्ञान का अंधेरे का ठीक ठीक बोध ही हमें है। आज की सुबह तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि भीतर अंधेरा है घना अंधेरा है, लेकिन शायद हम तो उस अंधेरे को धीरे धीरे इतने आदि और पर उससे हमें कोई दीवार अंधेरे के रास्ते रहते हैं यही जी गए कि वो अंधेरा भीतर के अंधेरे का हमें कोई बोध कोई चोट, कोई परेशानी कोई चिंता नहीं और जिस आदमी को भीतर के अंधेरे से चिंता और एंजाइटी पैदाना होती हो उस आदमी के जीवन में धर्म का कभी भी कोई द्वार नहीं बनता धार्मिक लोग है हिंदू है मुसलमान हैं, जय है बौद्ध हैं, है। लेकिन धार्मिक आदमी नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल से इस बात का ही बोध होता है कि मेरे भीतर अंधेरा है मैं अज्ञान में हूँ मुश्किल से यह बात छाल में आती है कि मैं मृत्यु से गिरा अंधेरे से गिरा हूं जीवन की बुनियादी भ्रांतियों में से एक भ्रांति यह है कि हम जानते हैं कि भीतर कुछ भी नहीं करना जो भी करना है वो बाहर महसूस धन कमाना है बाहर भीतर भी कोई धन हो सकता है यह yes, कमाना है बाहर भीतर भी कोई यश yes हो रोशनी पैदा करनी है बाहर दिए जलाने बाहर भीतर भी कोई दिया जलाने की बाहर जो भी करना है बाहर करना है भीतर करने का कोई सवाल नहीं और इसलिए भीतर अगर हम वैसे ही रह जाते हैं जैसा जन्म के साथ पैदा हुए थे मरने के दिन तक तो कोई आश्चर्य नहीं हम भीतर के साथ बिल्कुल त्रप्त और संतुष्ट हमें भीतर कुछ परिवर्तन ही नहीं करना है ये भीतर कोई अभाव है कोई कमी है कुछ है भीतर जैसे बदलने है कुछ है भीतर जैसे लाना है जो नहीं है गुरजे प्रताप एक यूनान में स्पकृत था गुरजी रूस का एक बहुत बड़ा गणतंत्र ऑक्सीडेंट की मिलने में अस्त्य ने निर्जीव से हम सबके भीतर आत्मा है कैसे उसे पाएं गुरुजीव बहुत हमने लगा उसने कहा सबके भीतर आत्मा नहीं सबके भीतर आत्मा नहीं जिन्हें अमृत का कोई पता नहीं उनके भीतर आत्मा होना ना होने के बराबर जैसे हम कहे सब बीज के भीतर वृक्ष है हो सकता है वृक्ष है नहीं और बीज बिना वृक्ष हुए भी मर सकता है बीज वृक्ष भी बन सकता है लेकिन अगर सभी बीजों को युक्स पैदा हो जाए कि हम तो वृक्ष हैं तो उनकी दौड़ बंद हो जाए वृक्षों ने जो हमारे भीतर नहीं है वो हमने मान लिया इतनी इसलिए दौड़ बंद हो गई प्रकार हमारे भीतर बिल्कुल नहीं है लेकिन हमने मान रखा है ज्ञान हमारे भीतर बिल्कुल नहीं है लेकिन हमने मान रखा है अमृत तो हमारे भीतर बिल्कुल नहीं ले हम है लेकिन हमें मान सकता है परमात्मा हमारे भीतर बिल्कुल नहीं है लेकिन हम सब दौरा चले जाते हैं कि भगवान सबके भीतर हो सकता है परमात्मा भी हो सकता है अमृत भी हो सकता है बीज वृक्ष बन सकता है और आदमी आत्मा बन सकता है लेकिन आदमी अभी आत्मा ठहले में सिर्फ एक संभावना एक कुछ आदमी प्रकाश हो सकता है लेकिन आदमी प्रकाश है नहीं आदमी एक गहन अंधेरा है आदमी जाग सकता है लेकिन आदमी सोया हुआ है हम जो हो सकते हैं उसे हमने मान लिया है कि हम हैं और इसलिए जीवन की सारी गति अवरुद्ध हो गई सब रुक गया है अगर एक गरीब आदमी मान ले कि वो धनी है और एक भिखारी मान ले कि वो सम्राट है फिर फिर भिखारी के सम्राट होने की कोई उम्मीद न रहे उसने मांग ही लिया की वो सम्राट मत हो गया सम्राट और वो भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ है हाथ उसके भी फैले वो मन भीतर वो सोच रहा है सम्राट हूँ फिर ये भिखारी कभी सम्राट नहीं हो सकेगा हम चाहे वो हमें ठीक से जानना जरूरी है ताकि हम वो हो सके जो हम हो सकते हैं लेकिन आदमी के ऊपर एक गहरी मूर्छ छा गई और हम सब हमें वो मान लिया है जो हम हो सकते हैं जो हम अभी हुए नहीं है और इसलिए भीतर हम रुक गए हैं बाहर विकास हो रहा है भीतर कोई विकास नहीं हो रहा 3000 वर्षों में आज भी बाहर को तो बहुत गति किया है छोटे मकान बड़े मकान हुए बीमारियां कम हुई उम्र आदमी की बढ़ी ज्यादा सुख की सुविधाएं जुटी आदमी जमीन से शाम तक पहुंच गए लेकिन भीतर भीतर हम वहीं खड़े जहां आदमी आदमी खड़ा था। हम भीतर कहीं भी नहीं गए भीतर हम इंच भर भी नहीं भीतर हम वहीं के वहीं खड़े बाहर विकास हो रहा है भीतर आदमी ठहर के खड़ा हो गया और इसलिए इतनी परेशानी है दुनिया में आदमी छोटा पड़ रहा है और आदमी का विकास बड़ा होता चला जा रहा है आदमी बहुत छोटा हो गया है विकास बहुत बड़ा हो गया है। उसके हाथ में एसम और हाइड्रोजन बम है और आदमी आदमी आदमी बिल्कुल आद्म बिल्कुल है उसमें कोई विकास नहीं हुआ अब आदमी के हाथ में विकसित साधन बड़े खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं अज्ञानी आदमी के हाथ में विज्ञान का सारा ज्ञान सुसाइडल आत्मघाती सिद्ध हो रहा है ये होगा ही ये होगा ही ये होना बिल्कुल स्वाभाविक है लेकिन अगर ये एक बार ख्याल आ जाए कि हमारे जीवन का सारा उपक्रम बाहरी नहीं है जीवन का सारा क्रम बाहरी नहीं हो जाना चाहिए हम भी हैं मैं भी हूं मेरा होना भी है और मेरे होने का भी मेरे दिन का भी एक विकास चाहे वहा प्रकाश है कभी भीतर आँख बंद करके खोज की है वहाँ प्रकाश है वहां कोई दिया जलता है वहां कोई सूरज निकलता है वहां गन घोरता है वहां कोई प्रकाश नहीं कोई सूरज नहीं निकलता आख बंद की क्या अंधेरे में खो जाते और इसलिए हम आख बंद करने से डरते हैं, इसलिए हम भीतर झांकने से भी डरते है लोग कहते हैं शुक्रा से लेके आख तक सारे लोग कहते हैं लो दाइसल अपने को जाने भीतर जाएं निरंतर शिक्षा दी जाती है भीतर जाओ अपने को जानो लेकिन कोई आदमी भीतर नहीं जाना चाहता क्योंकि भीतर आख बंद करता है कि अंधेरा होता अंधेरे से डर लगता है बाहर कम से कम प्रकाश तो है बाहर कम से कम दिखाई तो पड़ता है भीतर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता या अगर भीतर भी कभी कुछ दिखाई पड़ता है तो वो बाहर के ही प्रतिबिंब होते हैं बाहर के आंख बंद होती है फिर भी आंख बंद न हुई फिर भी हम बाहरी है बाहर वहां से रोशनी है लेकिन भीतर जितने गहरे उतरते हैं वहां उतना अंधेरा मारूक होता है जैसे कोई गहरी अंधेरी खो में उतर जाए पीएम जो एक बड़ा विचार था अभी किसी ने जोट को कहा था कभी अपने भीतर जाए कभी उतरे अपने भीतर कब तक बाहर का सोचते रहेंगे जोट बीमार पड़ा सोचा कि अब बीमारी में बाहर जा भी नहीं सकता हूं डॉक्टर कहते हैं बिहार पर ही पड़ा रहना पड़ेगा तो सोचा कि जब बाहर नहीं जा सकता तो भीतर जाने की भी कोशिश करके देख ली जाए फुर्सत अनायास मिल गई है सोऊंगा भी तो कब तक सोऊंगा आंख बंद की है तो भीतर तो घनभोर अंधेरा भीतर तो कुछ भी नहीं है कहा जाओ हम सब भीतर से बचते हैं कि वहां अंधेरा है वहां डर भी हो सकता अनजान रास्ता हो हो सकता अनजान सकती जो लोग के थोड़े ही गहरे प्रयोग करते हैं जो पहला अनुभव उन्हें आना शुरू होता है वो ऐसा है जैसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर रहे हो जिसकी कोई नीचे कोई बॉटम नहीं है नीचे कोई तलहटी नहीं है गिरते ही जा रहे अंधेरा जा ईसाई फकीरों ने ईसाई निश्चित ने नाम दिया है दाक नाई आत्मा की अंधेरी रात। जो लोग भी भीतर उतरते हैं, पहला अनुभव अंधेरे का घनघोर अंधेरे का हाँ, लेकिन अगर कोई चाहे तो उजाली की कल्पना कर सकता है कोई चाहे तो बैठ के अंदर भी झूठे कल्पना के दिए जला सकता है सोच सकता है की माथे के बीच में दिए की ज्योति जलते हैं सोच सकता है कि माथे के पास सूर्य चमकदार है सोच सकता है कल्पना कर सकता है इमेज बना सकता है और तब तब वो असली प्रकाश तक कभी नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो असली अंधेरे से गुजरने से ही उसने इंकार कर दिया जिनको भी सुबह तक पहुंचना है उन्हें रात से गुजरना पड़ेगा और जिन्हें भी उस प्रकाश को खोजना है जो भीतर खोज सकता है उन्हें अंधेरी रात से भी भीतर गुजरना पड़ेगा हम सब अंधेरी रात से बचने के लिए दो काम करते हैं एक काम तो यह करते हैं कि हम भीतर जाते ही नहीं उस उपद्रव से ही बच जाते हैं। हम जितना अपने से डरते हैं उतना किसी से भी नहीं डरते अगर आपको एक कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए कहा जाए कि रजाए तीस दिन अकेले इस कमरे में आप कहेंगे अकेला में नहीं रह सकता इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि आप किसी के भी रह सकते हैं, अपने सांस नहीं रह सकते इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी साथी आप अपने से बेहतर साखी समझते किसी के भी साथ रह सकते हैं आप का कोई भी काम दे देता है अगर आदमी न मिले तो आदमी एक कुत्ता पाल लेता कुत्ते के साथ भी रह सकता है लेकिन अपने सांस के अकेला नहीं रह सकता रेडियो खोल लेता जिस गीत को हजार बार सुन चुका है उसे फिर सुन जिस अखबार को सुबह से बार पहुंच चुका है उसे फिर उठा लेता से पढ़ना शुरू कर देते अपने साथ नहीं रह सकता है आदमी हम इस योग भी नहीं कि अपने साथ रह सके हम खुद को भी दोस्ती के योग नहीं मानते तो एक तो हम बाहर उलझे रहते हैं ताकि भीतर न जाना पड़े एक तो हम दूसरे लोगों के साथ रहे आते हैं ताकि अपने साथ ना होना पड़े इतने व्यस्त रहते हैं इतने आप उपाय रहते हैं कि भीतर का ख्याल ना आए उधर आप भी रात सोने के क्षण तक व्यस्त है इस व्यस्तता के पीछे बहुत मनोवैज्ञानिक बीमारी कोई आदमी विश्राम नहीं करना चाहता क्योंकि विश्राम में अपने साथ होना पड़े और अगर विश्राम के लिए एक पहाड़ी स्टेशन चला जाता है या समुद्र के तट चला जाता है तो 10-5 लोगों को सांस ले जाता है और वहां जाके पूरी तरह व्यस्त हो जाता है वही दुनिया वहां पैदा कर लेता है जो घर पर वही दुनिया फिर खड़ी कर लेता है। लेकिन अकेला नहीं होना चाहता और हम 24 घंटे इसलिए व्यस्त थे कि कहीं अकेले न हो जाए अगर एक आदमी को जेल में रहने का मौका मिल जाए तो वो जेल में भी अकेला नहीं रहता वो गीता का लिखने लगता है वहां बैठ के अगर उसको काल में मिले तो दीवार पर कोयले से लिखने लगता है लेकिन व्यस्त हो जाता है इकतीस चालीस साल में हिंदुस्तान के जेल में जाने वाले लोगों ने जितनी किताबें बढ़ाई उतना किसी ने नहीं बढ़ाया जेल बड़ी जरूरी बात हो गई कि वहां कुछ लिखा जाए क्योंकि वहां अकेले रहने के लिए खुद को एनकाउंटर करने का एक मौका मिला जिससे चूक जाना जरूरी है एक मौका मिला जहां खुद के साथ रहना पड़ेगा और कोई खुद के साथ नहीं रहना कोई न कोई कोई झंड चाहिए कोई न कोई व्यस्तता चाहिए कहीं ना कहीं कहीं न कहीं मन लगा होना चाहिए ताकि भीतर झांकने का मौका मिले हर आदमी व्यस्त है क्योंकि कोई भी आदमी अपने साथ क्षण रहना चाहता है हमारा प्रेम ही हमारी व्यस्तता है दूसरे के साथ और हमारी प्रार्थना भी हमारी व्यस्तता है दूसरे के साथ और हमारे धन की खोज भी व्यस्तता है और यश की खोज भी व्यस्तता है हमारी राजनीति भी व्यस्तता है और हमारा मंत्र जाप पूजा प्रार्थना भी व्यस्तता है जबकि धर्म में प्रवेश उनका होता है जो अन्न उपाय होने को तैयार है जो सब व्यस्त छोड़ने को तैयार है थोड़ी देर कोई नहीं। होने का क्या मतलब हो? मतलब होता है मैं सीटी के साथ नहीं अपने ही साथ। थोड़ी देर के लिए मैं अपने ही साथ। लेकिन अपने साथ होना कठिन गुजरता है क्योंकि अपने साथ होते ही गनघोर अंधेरा घेर लेता है बाहर जो अंधेरा आपने देखा है वो बहुत गनघोर अंधेरा नहीं बाहर को तो जितने हम अंधेरा करते हैं वो एक अर्थों में प्रकाश की ही डिग्रियां हैं। थोड़े कम प्रकाश को हम अंधेरा कहते हैं और थोड़े कम प्रकाश को और ज्यादा अंधेरा कहते बाहर डार्कनेस है ही नहीं बाहर सब अंधेरा रिलेटिव है और इसलिए बाहर एप्सल्यूट लाइट भी नहीं मिल सकता सब प्रकाश भी रिलेटिव होगा सातिक होगा बाहर प्रकाश और अंधेरा एक ही बीच के एक ही स्पेक्ट्रम के दो छोर, लेकिन भीतर एप्सल्यूट लाइट पूर्ण प्रकाश की संभावना है तो ध्यान रहे भीतर एप्सल्यूट अंधेरे से गुजरने की हिम्मत ही चाहिए पूर्ण अंधेरे से गुजरने की हिस्स होनी एक अंधेरी रात भीतर है उससे गुजरना लेकिन हम हमको तो उससे बचना चाहते हैं बचने के लिए एक उपाय यह है कि हम उलझे रहे बाहर जन्म से लेकर मरने तक हम उलझे ही उलझे समाप्त हो हैं। आपने देखा होगा आदमी रिटायर होता है तो बड़ा परेशान होता है आदमी की नौकरी छूटती है तो बड़ी मुश्किल होती है। जो आदमी 20 साल जिंदा रह सकता था वो पांच दस साल ही जिंदा रहता दस साल की उम्र खो देता रिटायर्ड आदमी दस पांच साल की उम्र खो देते हैं इसलिए तो कोई भी रिटायर नहीं होना चाहे सत्तर साल का हो जाए चाहे पचहत्तर साल का हो जाए राष्ट्रपति होना चाहे, चाहता प्रधानमंत्री होना चाहता कोई रिटायर नहीं है। अगर मरे हुए आदमियों को भी मौका मिले जो राष्ट्रपति के लिए खड़े हो जाए वो तो यह है कि हम उनको दफरा देते हैं छोड़ते नहीं उनको या तो कबर में लगा देते हैं या आग लगा देते हैं शायद डर से कि वो वापिस ना आ जाए खड़े हो कोई आदमी खाली नहीं होना चाहता और रिटायर आदमी की उम्र कम हो जाती है मनोवैज्ञानिक कैसे ठीक कहते इसलिए कम हो जाती है कि पहली तो उसे अपने साथ रहना पड़ता और जैसे अपने साथ रहता सा है बड़ी मुश्किल हो पाता खुद की कंपनी बड़ी मुश्किल खुद का सांस भी बड़ा मुश्किल इसलिए हर आदमी व्यस्त है रिटायर आदमी नई व्यस्तता है खोजने का पीछे के दिनों में छूट गया था सब छूट गया था या छोड़ा दिया गया था जो लोग छोड़ा दिए जाते हैं वो भी यह कहते हैं कि हम छूट गए जिनको धक्के दे दिए जाते हैं वो भी यह कहते हैं कि हम बाहर आ गए चल आपके दिनों में छूट गया था या छोड़ा दिया गया था मेरे बेटर उसको मिलने गए थे वो तो अपने बगीचे में काम करता तो मेरे रात तक राजनीति में उठा था वो दुनिया की सेवा ही नहीं थी वो जर्चिन की जरूरत भी है वो कहता औरंगजेब ने अपने बाप को बंद कर दिया था आखिरी वक्त ने बाप को बंद कर दिया काराग्रह तो औरंगजेब के बाप ने एक चिट्ठी भेजी औरंगजेब को कहा कि काम करो यहाँ अकेला रहना बहुत मुश्किल है तो मैं काम करो इतनी कृपा करो कि 30 बच्चे भेज दो जिनको मैं पढ़ाता रहू औरंगजेब ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया कि मेरे बाप को फुर्सत से जरा भी पसंद नहीं उसने 30 बच्चे बुला लिए और अब उसने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और तीस बच्चों के बीच में फिर उसमें वो अकर वापस पा है जो एक बादशाह की ओर से तीस बच्चों के बीच वो फिर बादशाह हो गया फिर उनको डांट रहा है ठीक कर रहा है सुधार कर रहा है समझा रहा है पढ़ा रहा है गुजारा है फिर उसमें चारों कर चिंताएं खड़ी कर ली वो अकेला नहीं रह सकता वो आराम नहीं कर कौन रह सकता जो आदमी अकेला रह सकता है वो परमात्मा के पास पहुंच सकता है और जो आदमी अकेला नहीं रह सकता वो कभी भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता अकेला होना तो भीतर होने की पहली शर्त अकेला की होने की थोड़ी हिम्मत जुटाएं, लेकिन या तो हम बाहर व्यस्त होते हैं, या अगर हम बाहर से उग गए और हर आदमी उग जाता कब तक कोई आदमी कितनी ही कम बुद्धि का आदमी हो तो भी रिपिटेशन उबा देने वाला है ज्यादा बुद्धि के लोग जल्दी ऊब जाते हैं बुद्ध जैसे लोग जवानी में ऊब जाते हैं कम बुद्धि के लोग बुढ़ापे में उगते इसलिए बुढ़ापे में धार्मिक हो पाते हैं ज्यादा बुद्धिमान आदमी हो तो बचपन में ही धार्मिक हो जाए। कम बुद्धि का आदमी हो तो मर्द दम तक उसको फिर ख्याल मर्द वक्त लगाएगा लेकिन हर आदमी उग जाता है सिर्फ जानवर नहीं उगते आपने जानवर को कभी बोर होते नहीं देखा होगा किसी भैंस को आपने कभी बोरडम में नहीं देखा होगा कि उब गई हो परेशान कब भी दे भैंस कभी नहीं उगती उप उगने के लिए बुद्धि चाहिए और जितनी तेज बुद्धि हो उतनी जल्दी ऊप पैदा होता है। बुद्ध ने एक आदमी को मरते देखा और पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा हमने पूछा कभी एक आदमी को मर्द देखा हम रोज हरा दू न मालू कितने आदमियों को मर्ते देख हम कभी ये नहीं पूछते क्या मैं मर जाऊंगा बल्कि इस प्रश्न को टालते कि कहीं दूसरे के मरने से मुझे मेरे मरने का ख्याल ना आ जाए तो हम इससे टालने की तरकीब क्या है हमारी हम उस दूसरे के साथ बड़ी सहानुभूति करते हैं जबकि सहानुभूति अपने साथ करनी चाहिए हम कहते हैं बेचारा मर गया हम कभी ये नहीं कहते कि ये बेचारा अब मरेगा हम अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं उसकी सहानुभूति में कि बेचारा मर गया दो बच्चे छोड़ गया पत्नी छोड़ गया बड़ा बुरा हुआ ऐसा नहीं होना था, क्या इलाज नहीं हो पाया, अच्छा नहीं हो पाए हम उस आदमी में अपने को उलझा के वो जो एक सवाल उठता हमारे भीतर जाके खड़ा हो जाता कि क्या मैं मर जाऊंगा उससे हम फिर बच जाते दो घंटे बाद वो आदमी बुझ है उस पर कामयाब लग जाता है बुद्ध ने पूछा क्या मैं मर जाऊंगा बुद्ध ने बुढ़े हुए आदमी को देखकर पूछा कि क्या मैं बुरा हो जाऊंगा ये हम कभी नहीं पूछते असल में हम मैं के संबंध में सवाल ही नहीं उठाते हम मैं को हमेशा सवाल के बाहर रखते हैं। हम ये पूछ सकते हैं फला आदमी बेचारा कितने जल्दी बुरा हो गया हम ये पूछ सकते हैं फला आदमी कितना बीमार होता है पूछ सकते हैं फला आदमी मर गया अच्छा नहीं हुआ या अच्छा हुआ लेकिन हम इन सवालों को अपने मै से कभी नहीं जोड़ते बल्कि अगर कोई जोड़े तो हम कहेंगे इसकी बात मत करो एक महिला मेरे साथ सफर में थी कुछ दिनों में वो कहने लगी आत्मा तो अमर है मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुझे ये बताऊ कि आज ये जो ट्रेन चल रही है टकरा जाएगी और हम दोनों मर जाएंगे उसने कहा है अब सब उनकी बात मत करिए ऐसी बात से मत करिए आप दूसरी बातें करिए आप जैसा आदमी ऐसी बात करें बहुत डर लगता है कहीं टकरा ही कुछ हो जाए ये बात ही मत करिए मैंने उससे दावी भी कहती थी आत्मा अमर है और अब तू कहने लगी अब सगुन की बातें मत करिए अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु अब सगुन नहीं है क्योंकि मृत्यु है ही नहीं और अगर मृत्यु अपशगुन है तो आत्मा अमर है ये बात झूठ इन दोनों से कुछ एक कर ले उसने तो वो कुछ क्यों लेकिन मैं मरने के बाद सोचना नहीं चाहती हमसे कोई भी नहीं सोचना चाहता इसलिए हम मर गांव के बाहर बनाते हैं बनाना चाहिए बीच में ट्रेड बाजार रहते क्योंकि हर बच्चा देख सके जागे जब से होता है तब से उसको मरगट दिखाई पड़ना चाहिए क्योंकि मरगट से बात बड़ी सच्चाई जिंदगी में दूसरी नहीं है लेकिन उसको हम झूठ किए हुए हैं उसे ऐसी दूर बनाए हुए कि वहां ना कोई जाए ना कोई देखे छोटे बच्चों को तो हम मरगट ले जाते सकें नहीं कोई मर जाए हाथ से निकलता हो छोटे बच्चों को माँ बाप भीतर बुलाते भीतर आ जाओ कोई मर गया कोई मर गया तो सब बाहर आ जाओ क्योंकि तुम्हें भी मरना पड़ेगा इस आदमी को ठीक से तो देख लो इस सवाल को भीतर जाने दो इस सवाल को अपने में से जुड़ने दो लेकिन हम नहीं जुड़ने देते कोई मरता है हमेशा हम कभी नहीं मरते हमेशा कोई और मरता है सम बोडी डाइ वो कोई और लेकिन कभी ये कोई भी जगह मेरा मैं नहीं बैठ पाता इसको जोड़ देते हम टालते हैं हम जिंदगी के सब बड़े सवाल टालते हैं दिल से भीतर जाना पड़े और इसलिए जिंदगी को ही हम टाल और इसलिए हम ऊप भी नहीं पाते नहीं तो हम उठ जाएं, लेकिन कम से कम बुद्धि का आदमी भी धीरे धीरे उठ जाता है वही दफ्तर सुबह वही ताना वही सोना वही उठना वही बैठना 24 घंटे अगर कभी ऊब भी जाता है आदमी तो वो नई रूटीन पूछता है वो ये नहीं पूछता कि अब मैं बाहर उठ गया तो मैं भीतर जाऊं वो ये पूछता है कि मैं इससे उठ गया अब मैं क्या करूं? एक आदमी धन कमाते कमाते उठ जाता है तो वो कहता है माला फिर मंदिर जाऊं गीता पढूं, क्या करूं फिर वो बाहर एक नई रूटीन पूछता है एक आदमी सिनेमा देखते देखते उठ गया तो वो कहता है मैं सुबह चार बजे उठू प्रार्थना करूं क्या करूं तो हम बाहर के कभी नहीं उठते बाहर की एक चीज से उठते हैं तो सब क्यों सबका दूसरा खोज लेते लेकिन रहते सदा बाहर में भीतर कभी नहीं आते चाहे माला जपो और चाहे सिनेमा को दोनों हालत में आदमी बाहर होता है चाहे गीता पढ़ो चाहे उपन्यास पढ़ो दोनों हालत में आदमी बाहर होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम बाहर ही होते है हमारी कॉन्शियसनेस बाहरी ही होती है वो गीता अच्छी किताब है कुरान अच्छी किताब है कोई किताब बुरी हो सकती है ये दूसरी बात किताब का अच्छा और बुरा होना दूसरा सवाल है लेकिन किताब बाहर है। और हमारी चेतना बाहर उलझी रहती हम चेतना तो कभी तक नहीं लाते वहाँ एक बड़ी अंधेरी रात हमारी प्रतीक्षा कर रही उसका एक अनकॉन्सियसियर एक डर हमारे मन में है कि वहां गए तो अंधेरा और वहां गए तो अनजान और वहां जाए तो अनोम और वहां जाए तो कोई ऐसे रास्ते जिन पर हम कभी नहीं चले और वहां जाए तो कभी हम खो ना जाए भटक ना जाए क्योंकि हमारी सब पक्तियां हमारी पदवियां हमारे दरवाजे पर लगे हुए बोर्ड वो सब यही रह जाएंगे हम वहाँ भीतर जाएंगे ना वहाँ नाम होगा न वहाँ पिता होगा न धर्म होगा ना ठिकाना होगा न कोई डिग्री होगी न कोई पदवी होगी ना कोई पद प्रतिष्ठा होगी वहां हम सब कपड़े बाहर छोड़ जाएंगे अंदर नंगे खाली शून्य की तरह घुसने की हिम्मत नहीं बहुत है हम बाहर लौटाते हैं और बाहर हैं। एक रास्ता है कि आदमी बाहर रहे रहे बाहरी रहे वो के और एक रास्ता है कि भीतर जाए और कल्पना में उतर जाए इमेजिनेशन में चला जाए बाहर से छोड़ दे न किताब पढ़े न मंदिर जाए न दुकान चलाए बाहर की दुनिया का ख्याल भीतर चला जाए लेकिन फिर भीतर एक कल्पना की दुनिया बनाने लगा भगवान को खड़ा कर ले मुरली बजाते हुए खड़े वो खड़े हो जाए आदमी भगवान को निर्मित करने की क्षमता रखता है और अधिक भगवान आदमी के ही निर्माण किए होते ऐसे भगवान की खोज बहुत मुश्किल है जो हमारा निर्माण किया हुआ नहीं होता लेकिन जब तक ऐसे भगवान की खोजना हो तब तक, तक जीवन बेकार भीतर हम भगवान को भी खड़ा कर ले सकते हैं और उस भगवान के आस नाच सकते हैं खुश हो सकते हैं भीतर हम कल्पना का सूरज बना सकते हैं और उसकी रोशनी फैला सकते हैं और पूरे शरीर में रोशनी भर जाए ऐसा लग सकता है लेकिन वो सब कल्पना का चमत्कार होगा कहीं हम भीतर नहीं गए कहीं कोई प्रकाश नहीं हुआ हमने एक झूठा प्रकाश विकल्पित कर दिया हम अंधेरे में ही नहीं उतरे हमने अंधेरी की पीड़ा और तकलीफी नहीं जानी हम उस एंग्विज संताप से नहीं रहे जो अंधेरे का है हम अंधेरे में गए ही नहीं जहाँ कि हमें नग्न हो जाना पड़ता सारे वस्त्र छिल जाते सब रास्ते खो जाते सब जाना पहचाना नक्शा खो जाता और अंधेरे में कोई रास्ता ना सूचता चिल्ला से कोई आवाज ना सुनता पुकार से कोई सांस ना होता हमने उस तकलीफ को नहीं छेला उस अंधेरे में जाने की तकलीफ को मैं तपश्चर्या करता वही तपश्चर्या है एकमात्र भूखा मरना तपश्चर्या नहीं है भूखा मरना अभ्यास की कोई आदमी थोड़ा अभ्यास कर ले तो खाना खाना मुश्किल हो जाता है खाना नहीं खाना नहीं, खाना खाना ही मुश्किल हो जाता है कोई आदमी अभ्यास कर ले मैंने सुना है जर्मनी में, में एक बड़ा सर्कस था उस सर्कस में एक आदमी ऐसा भी था जो उपवास के लिए प्रसिद्ध था उसकी भी एक स्टॉल होता था जहां लोग उसे देखने आते थे उसमें दिन उपवास किए पच्चीस दिन उपवास किए पैंतीस दिन उपवास किए वो आदमी बिल्कुल सूखता जाता था और उपवास और उपवास उसका यही काम इसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। एक बार ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़े नगर में सर्कस कई महीनों चला सर्कस में और भी अजीब अजीब चीजें थी देखने लायक। लोग उन सब चीजों को देखते थे सर्कस देखते थे उसका उसकी झोंपड़ी बिल्कुल पीछे की तरफ थी धीरे धीरे लोग उसकी झोंपड़ी भूल गए कई महीने तक कौन रोज रोज देखने जाता उपवास करने वाले में देखने क्या उपवास करने वाले को गांव बदल लेना चाहिए नहीं दूसरे तो देखने वाले मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसे दूसरा गांव चुनना चाहिए दो चार दिन में गांव बदल लेना चाहिए तब नहीं तो बहुत मुश्किल मामला है वो आदमी एक ही गाँव में उपवास करने वाले को रोज कौन देख ले कुछ दिनों में मैनेजर भी भूल गया कोई छह महीने बाद जब सड़क उखड़ने लगा तब लोगों को ख्याल आया कि अपने पास एक आदमी भी हुआ करता था उसको बात वाला वो कहां है कुछ दिनों से उसका पता ही नहीं तो मैनेजर और लोग भागे हुए गए उसकी झोपड़ी की तरफ वो आदमी भीतर करीब करीब मरने के आसमिक्षण में पहुंच गया सांस अटकी थी सिर्फ उसको मैनेजर ने तो पागल अगर तुझे लोग देखने नहीं आते थे तो उसने खाना खिलनी शुरू कर दी उस आदमी ने बड़ी धीने आवाज में अपनी जान बिल्कुल निकलने की गरीब इतना ही कहा खाना पहले तो खाना छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती अब खाना खाने में उतनी ही तकलीफ होती अभ्यास की बात कोई देखने नहीं आता था लेकिन वो खाना नहीं खाता अगर तीन चार दिन आप भी खाना ना खाए तो पांचवें दिन से भूख मरनी शुरू हो जाती है क्योंकि शरीर एक नई तरकी खोज देता है शरीर अपने को ही खाने लगता है भीतर में फिर बाहर से खाने की जरूरत नहीं रह जाती इसलिए तो भोजन छोड़ने वाले आदमी का एक पौंड डेढ़ पौंड वजन रोज गिरता चला जाता अपना ही मांस बचना शुरू हो जाता उपवास एक तरह का मानसाहार है खुद ही का मानसाहार है दूसरे का मांस खाओ तो झगड़ा झुंझट खड़ा होता है अपना ही खाओ तो कोई झगड़ा झुंझट भी नहीं है लेकिन अपना ही मांस शरीर पचाना शुरू कर देता अपने ही चर्बी पचाना शुरू कर देता है फिर बाहर से भोजन लेने की इच्छक हो जाती नया रास्ता खोजता है शरीर के पास बड़ी व्यवस्थाएं है इमरजेंसी व्यवस्थाएं अगर आप खाना ऊपर से बंद करेंगे शरीर भीतर से बचाना शुरू कर दे और इसीलिए शरीर बहुत से डिपोजिट करके रखता है भोजन इकट्ठा करके रखता है मोटा जो आदमी है वो मोटा इसीलिए कि वो आदमी ज्यादा भोजन इकट्ठा कर लिया है जैसे तिजोरी में कोई आदमी ज्यादा इकट्ठा कर लेता है मोटे आदमी ने शरीर में ज्यादा डिपोजिट कर लिया है, वो घबराहट कर लिया उसने मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मोटा आदमी एक तरह का कंजूस आदमी और अक्सर कंजूस और मोटा सांस सांस मिले नहीं उसका कारण होता है कारण तो को लेना है तो उसका जो मन है वो इकट्ठा करने वाला है वो सब तरफ इकट्ठा करता है वो शरीर में इतनी चल रही इकट्ठी कर लेता है कि कब गर्म पड़ जाए मान लो कई दिन तक भोजन न मिले तो फिर क्या होगा तो वो इकट्ठा कर ले जाए वो बहुत भीतरी कंजूसी है अगर आदमी उपवास करे तो दो चार दिन में अभ्यास हो जाता है और अगर उपवास करने को आदर मिलता हो तब अभ्यास बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि अहंकार की तरफी जिस बात से भी होती हो आदमी उसे करने को हमेशा सरलता अनुभव करता है अगर आप शीर्षासन करने वाले को आदर देते में हो तो आदमी शीर्षासन करके खड़ा हो जाता है और अगर आप घंटों शीर्षासन करने वालों को महात्मा समझते हो तो आदमी चौबीस घंटे शीर्षासन भी कर आदमी ये अहंकार की बड़ी उम्मीद आदमी से कोई भी देवों को ठीक करवाई जा सकती सिर्फ उसके अहंकार को लक्ष्म मिलना चाहिए उपवास करने को इसलिए मैं कोई तपश्चर्या नहीं कहता कांटों पर लेट जाना भी तपश्चर्या की बात नहीं सिर्फ अभ्यास की बात और शरीर इम्यून हो जाता है बहुत जल्दी सक्षम हो जाता है कांटे का चुभन फिर पता नहीं चलती मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो एक ताकतवर ही सोता था तो वर्षों से ताकतवर पर सोता था फिर एक बहुत बड़े परिवार में इंदौर में मेहमान हुआ उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया। उनके गद्दे ऐसे थे जो उसमें कोई बारह बारह इंच पंद्रह पंद्रह इंच मोटे गद्दे थे तो उनमें पूरा अंतर आदमी समझ आया मैं उन पर तो गया लेकिन नींद आनी मुश्किल हो गई आधा घंटा बीता घंटा बीता करबट बदलता हूं नींद नहीं आती मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि हो क्या इतनी आराम की उन्होंने व्यवस्था की है मुझे तकलीफ क्यों हो रही आखिर 2 बज गए फिर यही रास्ता रहा कि मैं जमीन से उतर के नीचे सो जाऊं जमीन सो गया तब बड़ी अच्छी नींद आई सुबह उन्होंने आके मुझे देखा कि जमीन को तो सोया हूं उन्होंने कहा आपको गद्दा पसंद आया मैंने कहा गद्दा तो बहुत पसंद आया लेकिन की की शरीर की आदत खराब हो गई अब गद्दे की आदत डालने के लिए फिर अभ्यास करना पड़ेगा शरीर इम्यून हो जाता है किसी भी चीज के लिए भंगी है हजारों वर्षों से मुन सपा खाना खुलवा हम सोचते हैं कि विचारों को कितनी बदबू आती होगी ये बात तो बिल्कुल सरासर झूठ उनको बदबू आती ही नहीं बदबू आती होती वे कभी की बगावत करते देते वे यून हो गए हाँ हमारी बात सुनकर वो भी कह सकते हैं आप कि हमको बहुत बदबू आती बदबू आती नहीं पाखाने की बदबू इतनी अच्छी है भी इनकी कि रोज रोज ले जा सकेगा अगर कोई अच्छे कीम्ती से अच्छा कीमती से कीमती इत्र भी आप लगाएं तो दो दिन के बाद उसकी सुगंधा में बंद हो जाती से कीमती साबुन का उपयोग करें दूसरों को उसकी खुशबू आ सकती है आपको नहीं आएगी शरीर राजीब हो जाता है और शरीर जिस चीज के लिए राजीब हो जाता है वही सहज हो जाती है काटों पर सो सकते हैं अंगारों पे चल सकते हैं आदत बनाने की बात इनसे तपश्चर्या का कोई संबंध नहीं तपस्या तो सिर्फ एक है धर्म की दुनिया में वो है भीतर की अंधेरी रात में प्रवेश करना और उसकी कोई आदत नहीं बनाई जा सकती क्योंकि उसमें हम कभी गए नहीं और उसकी आदत बन भी नहीं सकती क्योंकि जैसे उसके भीतर प्रवेश करते हैं या तो बाहर भागने का मन होता है और या और भीतर चले जाने का उसमें रुका नहीं जा सकता पूर्ण अंधकार को कोई भी कहने में समर्थ नहीं है जो ही उपाय है जो ही अल्टरनेटिव है अंधकार पूरा सामने आएगा तो या तो आप आपके बाहर आ जाएंगे जहां सूरज है प्रकाश के बल्ब जले हुए हैं लोग है सड़कें उजारी है मकान है सब प्रकाश है आप वहां आ जाएंगे और या अगर हिम्मत की तो और भीतर जाने की कोशिश करेंगे वहाँ भी एक प्रकाश है लेकिन उस प्रकाश का तो हमें कोई पता नहीं इसलिए हम फौरन बाहर चले आते फौरन बाहर चले आते हम भीतर के अंधकार में कभी प्रविष्ट ही नहीं होते भीतर के अंधकार में प्रवेश को मैं साधना करता हूँ तपस्या करता हूँ और जो भीतर के अंधकार में प्रविष्ट होगा वो उस प्रकाश को भी बात सकता है जिसकी बातें हमने सुनी लेकिन जिसका हमें कोई पता नहीं सुनते हैं हम कुरान भी यही कहती है ईश्वर प्रकाश बाइबल भी यही कहती है उपनिषित भी यही कहते हैं हजारों हजारों लोगों ने यही कहा है प्रकाश लेकिन हमने तो अंधेरा भी नहीं जाना तो हम प्रकाश कैसे जान सकते हैं प्रकाश को जानने की शर्त है कि हम अंधेरे को जानने को तैयार हो जाएं, कोई कीमत तो चुकानी पड़े लेकिन धर्म की दुनिया में हम कोई कीमत नहीं चुपाना चाहते हम बिना कीमत के जाते हैं सस्ता गुम धर्म अकेली चीज है जितने हम मुक्त चाहते हैं एक गांव में बुद्ध ठहरे एक आदमी यहां के बुद्ध को कहा कि आप इतने वर्कों से समझा रहे हैं लोगों को कितने लोगों को मुखर काट मिला कितने लोगों ने मोक्ष जाना कितने लोग निर्माण को पा गए कितने लोगों ने जान लिया मैं आ रहा तब मैं पूछने आया हूँ वो कर लाओ कागज ले जाओ और गाँव में हर आदमी से पूछ के आओ कि वो चाहता क्या है वो आदमी गया छोटा सा गांव है उसने एक एक आदमी से जाके गांव में पूछा कोई दो दिन सौ तो लोग रहते होंगे एक एक से पूछना की तुम चाहते क्या हो किसी ने कहा कि बेटा नहीं बेटा चाहता हो किसी ने का धन नहीं धन चाहता होते होते आदमी को उत्तर मिल गया वो लौट के नहीं आया एक आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं निर्वाण चाहता हूँ सत्य चाहता हूँ मोक्ष चाहता हूँ परमात्मा चाहता हूँ हालांकि ये तीन सौ लोग कई बार मंदिर में हाथ जोड़े देख गए थे उस आदमी ने पूछा लेकिन तुम्हें मैंने मंदिर में देखा उन लोगों ने कहा मंदिर से जरूर गए लेकिन परमात्मा के लिए नहीं वो लड़की की शादी करनी है उसी के लिए भगवान से पहले गए लड़के को नौकरी नहीं मिलती है उसी के लिए भगवान से पहले गए लेकिन बहुत शक आता है तुम्हारे भगवान पर क्योंकि लड़के को अभी तक नौकरी नहीं मिली प्रार्थना करके बहुत से नौकरे बुद्ध ने उस आदमी को बुलवाया कहा उस आदमी को ना वो आया क्यों नहीं उस आदमी ने कहा उत्तर मुझे मिल गया लेकिन भी भी तो जबरदस्ती सत्य की दुनिया में धक्का दे सकता हूं और मैं किसी को निर्वाण डाक दे सकता हूँ मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं भगवान हम आपके पैर पकड़ते हैं प्रकाश मेरे आदमी मैं प्रकाश दे सकता हूं बुद्ध ने कहा मैं कैसे प्रकाश दू मैं कैसे सत्य दू सत्य कोई ऐसी चीज तो नहीं कि किसी को कोई दे सक प्रकाश कोई ऐसी चीज तो नहीं कि कहीं मिल जाए खोजनी पड़ेगी और खोजने का प्रश्न ही तब खड़ा होगा जब हम अंधेरे में गिर जाएं। अंधेरे में गिरते ही पता चलता है कि सारे प्राण प्रकाश को खोजने लगे अंधेरे में गिरते ही पता चलता है कि सारे प्राणों में प्यास भर गई है प्रकाश कहां है और एक बार भीतर के अंधेरे का अनुभव हो जाए तो फिर बाहर का प्रकाश भी प्रकाश मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि भीतर के अंधेरे को जानते ही हमें पहली जब तो पता चलेगा कि बाहर के प्रकाश से भीतर के अंधेरे के मिटने का कोई भी संबंध नहीं है और जब तक मैं अंधेरे में हूँ तब तक दुनिया में कितने ही सूरज चलते रहे इससे कुछ भी होने वाला नहीं आज भी अगर अंधेरा है तो दुनिया कितनी ही प्रकाशित हो जाए कुछ भी होने वाला नहीं गाँव गाँव बिजली पहुँच जाए ये भी हो सकता है आज नहीं कल मैं एक दूसरी किताब पढ़ता था एक वैज्ञानिक की उसकी योजना है कि 100 साल के भीतर रात हम मिटा देंगे हम हर गांव के ऊपर कुछ विशेष गैसेट का एक बादल इकट्ठा कर देंगे और उस बादल को जब चाहे तब हम जला सकते हैं जब चाहे तब बुझा सकते हैं वो गाँव के कंट्रोल में होगा गांव जब चाहे जितना प्रकाश उस बादल से पैदा किया जा सकता है तब फिर रात को हम मिटा देंगे रात मिट जाएगी रात के मिटने में कोई बहुत कमी नहीं रह गई है लेकिन फिर भी आदमी का अंधेरा नहीं मिलेगा विज्ञान बाहर के अंधेरे को मिटाने का प्रयास धर्म भीतर के अंधेरे को मिटाने का इसलिए विज्ञान कितना ही सफल हो जाए उससे धर्म को कोई बाधा नहीं पड़ती क्योंकि धर्म का किसी और ही अंधेरे से संघर्ष जिस ऋषि ने गाया है कि भगवान मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल वो बड़ा पागल रहा होगा हम उसको एक कमरे में लाके खड़ा करते हैं सब बल्ब जलाते हैं कहें क्यों खिजूर परेशान हो रहा है कहा भगवान से प्रार्थना करता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से क्या संबंध है प्रकाश का बिजली के दफ्तर से संबंध है जितनी चाहो बिजली दे लो प्रकाश कर लो तो बोले कि हम पर हंसेगा हो गएगा क्योंकि मैं जिस अंधेरे की बात कर रहा हूं उसका बाहर प्रकाश का कोई संबंध नहीं लेकिन उस अंधेरे का ही हमें पता नहीं हम मानने को भी नहीं होंगे इस अंधेरे में जी रहे कोई आदमी मानने को राजी नहीं हो आदमी क्रोध कर रहा हो तो बताओ आप क्रोध में था क्रोध कहा क्रोध आप गलती में न क्रोध बने क्रोधी आदमी मानने को राजी नहीं होता कि क्रोध में क्योंकि अगर मानने को राजी हो जाए तो क्रोधी होना बहुत मुश्किल हो जाए पागल आदमी मानने को राजी नहीं होता कि पागल पागल खाने में चले जाए अगर एक आदमी पागल भी आपको मिल जाए जो मानने को राजी हो कि मैं पागल हूं तो बड़ा चमत्कार हो कोई पागल मानने को राजी नहीं कोई पागल मानने को राजी नहीं है कि वो पागल है पागलपन का एक लक्षण ये भी है बुद्धिमान आदमी को शक भी आ सकता है पागल को शक भी नहीं आता देख ले गया था पागल खाने से देख के लौटा होकर बहुत परेशान हो गया। बहुत परेशान हो गया। रात भर सो नहीं सका सुबह उठा तो एकदम उदास था ऐसा था जैसे कि दस साल उम्र ज्यादा हो गई हो मित्रों ने पूछा क्या हो गया तुम्हें कल से तो जिससे तुम लौटे हो खोए तो खोए तो तो तो तो तो विलियम जेल्स ने कहा कि मुझे एक शक आ गया और वो ये कि ये जितने लोग पागल है पागल खाने में बंद है कल तक ये लोग भी ठीक थे और पागल हो गए मैं अभी ठीक मारना पड़ता हूं कल मैं भी पागल हो सकता हूं एक दूसरा मुझे ये भी शक आता है कि मैंने पागलों से पूछा कि क्या तुम पागल होने का नहीं कौन कहता है उनमें से किसी को शक नहीं है कि वो पागल मुझे शक आ गया कहीं ये हमारा ख्याल कि हम पागल नहीं है पागलों जैसा ही क्यों ना हो तो मैं चिंता में पढ़ गया हूं कहीं मैं पागल तो नहीं हो उनके मित्र खूब हंसने लगे और उन्होंने तब तक निश्चित है कि तुम पागल नहीं हो क्योंकि पागल तो कभी शक नहीं आता है पागल को शक ही नहीं आता क्यों पागल मैंने तो यहां तक सुना है कि एक आदमी था में उस आदमी ने कोई सौ वर्ष पहले एक लिंकन की कोई शताब्दी मनाई जाती थी उसमें लिंकन का पार्ट किया लिंकन लिंकन बना, सारी में नाटक किया उसने एक वक्त तक वो लिंकन का पार्ट ही करता रहा आज इस गाँव में कल दूसरे गाँव पर तीसरे गाँव साल भर लंबा वक्त है साल भर में वो आदमी इस भ्रम में पड़ गया कि लिंकन हूं उसको ये ख्याल पैदा हो गया कि तो मैं नहीं कर रोज रोज रोज रोज हमको भी इसी तरह ख्याल पैदा होता है रोज, रोज रोज जो होता है वही ख्याल पैदा होता है अगर गांव में लोग आपको रोज नमस्कार करते हैं तो आपको ख्याल पैदा हो जाता है कि आप नमस्कार के योग आदमी है और अगर गांव के लोग तय करें तो नमस्कार नहीं करना है तो बड़ी होती है लोग कैसे भाग लो मैं नमस्कार के योग आदमी को नमस्कार नहीं करता क्या हो गया लोगों उस आदमी ने साल भर तक लिंगन का पाठ किया साल भर तक लोगों से लिंगन माना जहां भी गया उसका स्वागत हुआ मालाएं पहनाएं नहीं लोगों ने नमस्कार किया लोगों ने धन्यवाद किए साल भर में वो भूल गया कि मैं कौन हूं उसे ख्याल हो गया कि मैं लिंगन बहुत मुश्किल नहीं है घर लौट आया लिंगन के ही कपड़े पहने हुए पत्नी ने बच्चों ने कहा कि आप अब ये कपड़े वो दीजिए अभी अच्छे नहीं मालूम होते लोग क्या कहेंगे आप सड़क कपड़ों को पहन के चलेंगे नाटक में सीख के उसने कहा था नाटक मैं अब्राहिम लिंकन हूं घर के लोगों ने कहा कि शायद वो मजाक कर रहा है लेकिन जब दो चार दिन मजाक चली और लंबी हो गई मजाक थोड़ी देर चले तो समझ में आती है फिर मुश्किल हो जाता जब दो चार दिन हो गया वो लिंकन की अकड़ में बोलता लिंकन जहां अटकता वही अटकता लिंकन लंगड़ा से चलता तो वो भी लंगड़ा से चलता तो घर के लोगों ने कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई घर के लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन जितना समझाया उतनी मुश्किल होती चली गई वात में जिद पकड़ता चला गया कि मैं लिंकन हूं कमी क्या है आखिर लिंकन होने में, में मेरी कमी क्या रह गई फिर उन्होंने सोचा कि किसी मनोवैज्ञानिक को देखना है तो बात आगे बढ़ गई मनोवैज्ञानिक के पास ले जाए तो रोज उसे समझाया कि तुम लिंकन नहीं हो कहो कि लिंकन नहीं हो एक छोटी सी मशीन होती है लाइफ डिटेक्टर अदालतों में अब तो उन्होंने उपयोग करना शुरू किया एक छोटी सी मशीन है जैसे बजन तौलने की मशीन होती है वैसी छोटी आदमी को खड़ा करते पूछते, पूछते है कि दो, और दो कितने होते हैं तो चार झूठ क्यों बोलेगा तो उसके हृदय की धड़कन एक तरह की होती है ऐसा दस पॉइंट प्रश्न पूछते हैं जिसने झूठ बोला ही नहीं जा सकता फिर उससे पूछते हैं तुमने चोरी की तो उसका हृदय तो कहता है कि, कि लेकिन ऊपर से कहता नहीं हृदय में पैदा हो जाती, वो नीचे कर लेती कि इस इस जगह पर आदमी के हृदय ने दोहरी दिक्कत पैदा की इसने एक तरफ से हाँ कहना चाह हृदय रुका, लेकिन कहा इसने और तो उस आदमी को जो लिंकन हो गया था को तो खड़ा किया और मनोवैज्ञानिक ने तो उससे कई प्रश्न पूछे ये तुम्हारी पत्नी है कहा ये तुम्हारा बेटा है उसने कहा घड़ी में कितने बजे उसने कहा इतना बजे फिर तो उससे पूछा क्या तुम अपराहिम लेकर हो उस आदमी ने कहा बहुत घबरा गया था बार बार हर आदमी ये पूछता है उसने कहा नहीं मैं अपराहिम लेकर नहीं हूं लेकिन मदीन ने खबर की यह आदमी झूठ बोल रहा भीतर तो उसने कहा कि हूँ अपरा तो हूं ही लेकिन कब तक झंझट को जारी रखो तो उसने कहा कि नहीं मैं अब्राहम लिंकन नहीं लेकिन मशीन ने कहा आदमी झूठ बोल रहा है उस मनोवैज्ञानिक में कई ले जाओ यह आदमी अब्राहम लिंकन, जहां तक मशीन का संबंध है हम कुछ भी नहीं कर सकते मशीन कहती है कि आदमी अब्राहम लिंकन, और मशीन कभी गलती नहीं करती मशीन कैसी गलती करेगी गलती आज कर सकता है यह आदमी गलती न हो सकता है मशीन कोई गलती न हमें पता ही नहीं कि हम जो अपने को मान लेते हैं वो हो जाते हैं हमने अपना बाहर होना मान लिया है हम वही हो गए हमने अपने भीतर होने को छोड़ ही रखा है इसलिए हम भीतर हमारा कुछ भी होना नहीं हमने बाहर अपना होना मान लिया है मैं किसी का पिता हूँ किसी का भाई हूँ किसी का मित्र किसी का दुश्मन कोई मेरा नौकर मैं किसी का नौकर हमने बाहर कुछ मान रखा है वो हम वो सब अपराधिक लिंकन होना है और मशीन से भी खड़ा करके पूछा जाए तो मशीन भी कहेगी यही ठीक है कि यह आदमी नाम रामचंद्र है हालांकि रामचंद्र बिल्कुल माना हुआ नाम लिंकन और रामचंद्र होने में कोई फर्क नहीं है पैदा होके कोई नाम लेके नहीं आता एक नाम हम मान लेते हैं कि ये मैं हूँ फिर हम वही हो जाते हैं उस का क्या कसूर है और उसने काल पर में मान लिया कि मैं लिंकन हूं तो साल में हम मान लेते हैं थे अब्राहिम लिंकल को भी नाम सिखाया ही गया होगा वो भी कोई लेके नहीं आए असली असली अप्राहिम लिंकल मान के बैठा हुआ है कि मेरा नाम है हमने बाहर अपना होना मान रखा है जो बिल्कुल झूठा है काम चलाओ काम चल जाता है हम अपने घर पहुंच जाते हैं ठीक थी ठिकाने से हमारा नाम है दफ्तर में पता है हमारी नौकरी हमारी दुकान बोर्ड लगा है सब हैं लेकिन भीतर है पता नहीं हमने ये मांग रखा हम यही हो गए हमने बाहर के अतिरिक्त कभी भीतर की तरफ आंस नहीं की इन अन्य वाले दिनों चर्चाओं में संबंध ही एक एक कदम में बात करना चाहूंगा कि कैसे हम भीतर जाए पहली बात जो इस सुबह आपको करना चाहता हूँ वो ये है कि भीतर जाने से हम बहुत डरे हुए क्योंकि अंधकार तो अंधकार है साधारण नहीं और मैं आपको आश्वासन नहीं देता कि भीतर जाए तो एकदम आनंद हो जाएगा तो ये बिल्कुल झूठी बात है तो और भीतर जाएंगे तो पहले तो बहुत चिंता बहुत अहंग बहुत है, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत हो जाएगी। लेकिन अगर उसको पार कर सके, तो आनंद, शांति जाता है लेकिन जिन्हें भी पर्वतों को चढ़ना हो उन्हें बीच की कठिनाइया झेलनी पड़ी और जिन्हें भी गहरे सबसे खोजने हो उन्हें गहरा उतरना पड़ता है और अपने को जानना हो उन्हें उस सब से गुजरना पड़ेगा जो हमको घेरे हुए जिसकी वजह से हम बाहर ही बाहर जीते जैसे मैं अपने घर में हूँ और दरवाजे के बाहर ही रहता हूं क्योंकि भीतर कमरे में बहुत घंघोर अंधकार है सांप बिच्छू भी हो सकते हैं भी हो सकते हैं, कभी थोड़ा झाँपता हूँ द्वार बंद कर देता हूँ फिर धीरे धीरे मैं ये मान लेता हूँ क्योंकि ये अंतिम ढंग से द्वार बंद करने का उपाय है कि भीतर कुछ है ही नहीं जो भी है वो बाहर हर आदमी ये मान रखा है कि जो भी है सब बाहर है इस मान रखने में एक बहुत अनकसन एक बहुत अच्छे सन और वो यह है कि भीतर को इनकार कर दो क्योंकि भीतर में बहुत डर लगता है बहुत घबराहट मालूम होती है मालूम हो। उधर जाओ मत। इंकार ही मत इनकार कर दो कि वो है ही नहीं भीतर कुछ है ही नहीं बाहर जियो शांति से बाहर ही जियो बाहर ही रहो बाहर ही रहो गुजर जाओ बौतिक बार पदार्थ का आग्रह नहीं है मैचुरियलिज्म पदार्थ का आग्रह नहीं है बहुत एक बात इस बात का आग्रह है कि भीतर कुछ भी नहीं है भीतर है ही नहीं भीतर है जो भी है बाहर, जो बाहरी बस वही सत्य है दी इनर ऐसी कोई चीज ही नहीं बहुत एक बात पदार्थ का आग्रह नहीं है बहुत गहरे में भौतिक बात का कहना है बाहरी सब कुछ है भीतर कुछ भी नहीं बड़े मजे की बात है लेकिन अगर बाहरी सब कुछ हो और भीतर कुछ भी ना हो तो बाहर सब एकदम व्यर्थ हो जाता है बाहर की कोई भी सार्थकता भीतर के संदर्भ में बाहर वही है जब भीतर हो। एक लेकिन मेरे पास है और मैं कहूं तो कि बस इस थैली के बाहर सब तो कुछ है भीतर कुछ भी नहीं तो बाहर व्यर्थ हो गया अर्थहीन हो गया सब बाहर किसी भीतर का ही छोड़ है और बाहर को जानने के लिए किसी को भीतर खड़ा होना जरूरी है नहीं तो बाहर का को कोई पता भी नहीं चलेगा। मुझे आप बाहर दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि मैं बाहर नहीं हूं मैं कहीं भीतर खड़ा हूं मैं आपको बाहर दिखाई पड़ रहा हूँ क्योंकि आप भी बाहर नहीं है कहीं भीतर खड़े तो बाहर का बोध ही भीतर की चेतना तो है लेकिन जिसे बोध है उसे ही बुलाने की कोशिश में संदर्भ में और हम करीब -करी सफल हो जाते हैं हमारी सफलता बहुत नहीं इन तीन चार में मैं ये सोचाना चाहूंगा कि हमारी बाहर की सफलता बहुत महंगी बहुत छोटी है और एक बहुत बड़ी अफलता को छिपाए हुए भीतर के अंधकार को भीतर के हत्या को और हमने ये बाहर की सफलता में इतनी इतनी, इतनी तेजित दौड़ लगाई है कि भीतर का पता ही नहीं चले दौड़ में पता नहीं चलता आदमी रुकता है तो पता चलता है भागो तो पता नहीं चलता भूल ही जाता आदमी भीतर भी कुछ है बाहर बाहर तेज और तेज आदमी की स्पीड बढ़ती चली रही है इस स्पीड के में बहुत में कारण खोजे जाए तो इतना ही नहीं है कि आदमी को चांद पर पहुंचना है आदमी की स्पीड और गति में बढ़ने में बहुत बुनियादी कारण ये है कि थोड़ी गति में आदमी को अपना बोध होता है तेज गति में अपना बोध भूलता है जितनी तेज गति हो उतना खुद को भूलने की सुविधा है इसलिए अमरीका में जहाँ खुद को भूलने के सर्वाधिक उपाय चलते हैं तेज तेज गति होती चली जाती है कार 100 मील से नीचे चले तो वो चली नहीं रही है वो चले जितनी तेज गति पर वो इतनी तेज गति में हो कि मुझे मेरा होने का ठिकाने गति को संभालने में व्यक्त हो जाऊँ एक क्षण मौका न मिलेगी मैं जान सकू की मैं भी हूं तो तेज करते जाओ जीवन की गति को ताकि जीवन का पता चल सके गति स्वयं को बुलाने का उपाय तो नहीं जोर से धन कमाए चले जाओ इतने जोर से गिनो धन को कि अपनी जिंदगी का सवाल न रहे इतनी गिनती हो जाए धन की कि हम अपने को गिनने को मौका ना पाए कहीं धन को बनाना स्वयं को भूल जाने का उपाय तो नहीं है बहुत पदों पर छोटी मिनिस्ट्री से बड़ी मिनिस्ट्री पर जाओ अहमदाबाद से दिल्ली जाओ बढ़ते चले जाओ इस बढ़ते चले जाने में कहीं ऐसा तो नहीं है अगर हम खड़े हो गए कहीं तो अपना पता चलने लगेगा वो नहीं चलना चाहिए से जाओ से जाओ राजनीति की सारी दौड़ धन का सारा तीव्र गति विज्ञान से उपलब्ध हुए सारे आदमी आदमी अपने को बुलाने में काम हो रहा है इससे मनुष्यता कोई दिखे नहीं है मनुष्य स्वयं के भीतर जाएगा सत्य को नहीं जानता न जीवन को जानता है और हम अगर जीवन के मंदिर में ही प्रवेश ना हो सके तो हमारी परमात्मा की सारी बातें झूठी वो है वो सबके भीतर है लेकिन खोजना जरूरी प्रकाश है लेकिन खोजना जरूरी है अंधेरे की यात्रा जरूरी एक अंतिम अपनी बात पूरी करूंगा है, और पृथ्वी पर जिन थोड़े से लोगों ने भीतर के का साक्षात किया है उनमें नीच से अद्भुत उसी में पागल हो गया उस अंधेरे की घबराहट में पागल कर गया। निश्चय ने कहा है जिन वृक्षों को आकाश छूना हो उन्हें अपनी जड़े पाताल तक भेजनी पड़ती जिस वृक्ष को आकाश छूना हो उसे अपनी जड़ें पाताल तक भेजनी पड़ती और जिसे प्रकाश खोजना हो उसे अंधकार की अंतिम गहराइया उतरना पड़ता है उल्टी लगेगी ये बात कि अगर प्रकाश खोजने में, तो अंधकार से क्या संबंध और अगर आकाश की तरफ जाना है तो पाताल में जड़े क्यों भेजे लेकिन ध्यान रहे जितनी छोटी जड़ नीचे जाती है उतना वृक्ष ऊपर कम जाता जितनी नीचे है जितनी गहरी जाती जड़े गए तो नीचे की शाखाओं को गहने कम अंधकार चुनना पड़ता है आदमी भी आदमी भी एक वृक्ष और भीतर अंधकार भी है और प्रकाश थी लेकिन जो अंधकार में उतरने की हिम्मत नहीं रखते प्रकाश तक नहीं पहुँच पाते हैं पहले सूत्र है अंधकार में उतरने का साहस तो प्रकाश बहुत नहीं है कैसे अंधकार का साक्षात करें? वो संख्या आपसे मैं बात करूंगा मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेरित सुना चरणी और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार